सर्गना राजा हो गया। बूढ़े सर्गना ने हमारा बहुत सा वक्त ले लिया लेकिन हम उससे बहुत जल्द ही फुर्सत या यू कहो उसका नाम कुछ और हो जाएगा मैंने तुम्हें यहाँ बतलाने का वायदा किया था कि राजा कैसे हुए और वह कौन थे और राजाओं का हाल समझने के लिए पुराने जमाने के सरगनों का जिक्र करना जरूरी था तुमने जान लिया होगा कि यह सरगना बाद में राजा और महाराजा बन बैठे पहले वह अपनी जाति का अगुआ होता था अंग्रेजी में उसे पैट्रियार्क कहते हैं पैट्रियार्क लैटिन शब्द पैटर से निकला है जिसके माने पिता है पेट्रिया भी इसी लैटिन शब्द से निकला है जिसके माने हैं पितृभूमि फ्रांसिस में उसे पात्री कहते हैं संस्कृत और हिंदी में हम अपने मुल्क को मातृभूमि कहते हैं तुम्हें कौन पसंद है जब सरगना की जगह मोरूसी हो गई या बाप के बाद बेटे को मिलने लगी तो उसमें और राजा में कोई फर्क ना रहा वही राजा बन बैठा और राजा के दिमाग में यह बात समा गई कि मुल्क की सब चीजें मेरी ही हैं। उसने अपने को सारा मुल्क समझ लिया एक मशहूर फ्रांसीसी बादशाह ने एक मर्तबा कहा था मैं ही राज्य हूँ राजा भूल गए कि लोगों ने उन्हें सिर्फ इसलिए चुना है कि वे इंतजाम करें। और मुल्क, और मुल्क की खाने, खाने की, की चीजें और दूसरे सामान आदमियों में बांट दिए वे यह भी भूल गए कि वे, वे सिर्फ इसलिए चुने जाते थे, थे, थे कि वह उस जाति या मुल्क में सबसे, सबसे होशियार और तजुर्बे समझे जाते थे वे समझने लगे कि हम मालिक हैं और मुल्क के सब आदमी हमारे नौकर हैं। असल में वे ही मुल्क के नौकर थे आगे चलकर जब तुम इतिहास पढ़ोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि राजा इतने अभिमानी हो गए कि वे समझने लगे कि प्रजा को उनके चुनाव से कोई वास्ता नहीं था वे कहने लगे कि हमें ईश्वर ने राजा बनाया है इसी वे ईश्वर का दिया हुआ हक कहने लगे बहुत दिनों तक वे यहाँ बेइनसाफी करते रहे और खूब ऐश के साथ राज्य के मजे उड़ाते रहे और उनकी प्रजा भूखों मरती रही, रही। लेकिन आखिरकार प्रजा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और बाज़ मुल्कों में उन्होंने राजाओं को मार भगाया तुम आगे चलकर पढ़ोगी कि इंग्लैंड की प्रजा अपने राजा प्रथम चार्ल्स के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी उसे हरा दिया और मार डाला इसी तरह फ्रांस की प्रजा ने भी एक बड़े हंगामे के बाद यह तय किया कि अब हम किसी को राजा न बनाएंगे तुम्हें याद होगा कि हम फ्रांस के कौशियर जेरी कैद को देखने गए थे क्या तुम हमारे साथ थी इसी कैद में फ्रांस का राजा और उसकी रानी मारी आंता ने और दूसरे लोग रखे गए थे तुम, तुम रूस, रूस की राज्य क्रांति का हाल भी पढ़ोगे जब रूस, रूस की प्रजा ने कई साल हुए अपने राजा को निकाल बाहर किया जिसे जार कहते थे इससे मालूम होता है कि राजाओं के बुरे दिन आ गए और अब बहुत से मुल्कों में राजा है ही नहीं, नहीं। फ्रांस जर्मन रूस स्विट्जरलैंड अमेरिका, चीन और बहुत से दूसरे मुल्क में कोई राजा नहीं है वहाँ पंचायती राज है जिसका मतलब है कि प्रजा समय समय पर अपने हाकिम और अगुआ चुन लेती है और उनकी जगह मोरूसी नहीं होती तुम्हें मालूम है कि इंग्लैंड में अभी तक राजा है लेकिन उसे कोई अधिकार नहीं है वह कुछ कर नहीं सकता सब इख्तियार पार्लियामेंट के हाथ में है जिसमें प्रजा के चुने हुए अगुआ बैठते हैं। तुम्हें याद होगा कि तुमने लंदन में पार्लियामेंट देखी थी हिंदुस्तान में अभी तक बहुत से राजा महाराजा और नवाब हैं। तुमने उन्हें भड़कीले कपड़े पहने कीमती मोटर गाड़ियों में घूमते अपने ऊपर बहुत सा रुपया खर्च करते देखा होगा उन्हें ये रुपया कहाँ से मिलता है यहाँ रियाया पर टैक्स लगाकर वसूल किया जाता है टैक्स दिए तो इसलिए जाते हैं कि उससे मुल्क के सभी आदमियों की मदद की जाए। स्कूल और अस्पताल पुस्तकालय और अजायब घर खोले जाएं, अच्छी सड़कें बनाई जाएं और प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किए जाएं। लेकिन हमारे राजा महाराजा उसी फ्रांसीसी बादशाह की तरह ही अब भी यही समझते हैं कि हम ही राज्य हैं और प्रजा का रुपया अपने ऐश में उड़ाते हैं वे तो इतनी शान से रहते हैं और उनकी प्रजा जो पसीना बहाकर उन्हें रुपया देती है भूखों मरती है और उनके बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसे भी नहीं होते अगले पत्र में मैं तुम्हें और भी जानकारियाँ दूंगा।